अपने को न छोड़ सकना वो आत्मा है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा है और जिसको छोड़ दिया वो सब माया है तुम आबू को छोड़ सकते हो अहमदाबाद को छोड़ दोगे पत्नी को छोड़कर नींद में चले जाते हो और नींद को छोड़कर दुकान में चले जाते हो दुकान को छोड़कर बाजार में चले जाते हो बाजार को छोड़कर बाथरूम में चले जाते हो बाथरूम को छोड़कर लेटरिन में चले जाते हो लेट्रिन को छोड़कर भैया तुम स्नान में आ जाते हो स्नान छोड़कर तुम वस्त्रालयों में आ जाते हो वस्त्रों को छोड़कर तुम एकदम खाली बदन होकर बिस्तर पे चले जाते हो एक कपड़ा पहनकर बिस्तर को छोड़कर फिर तुम जागृत में आते हो लेकिन तुम अपने को किस समय छोड़ते हो बताओ कि बाबा जी नींद में छोड़ दिया ना नींद, नींद में अपने शरीर को छोड़ा सपने में तुमने नींद को छोड़ा है नींद में तुमने सपनों को छोड़ा है जागृत में तुमने दोनों को छोड़ा है समाधि में तुमने तीनों को छोड़ा है लेकिन तुमने अपने को नहीं छोड़ा की मेरे को बहुत अच्छी समाधि लगी बड़ा आनंद आ रहा था मेरे को बहुत नींद आई थी बड़ा आनंद आ रहा था उन्हें नींद में नहीं बोल पाए तो तुम्हारे साधन कुंठित हो गए थे जैसे पानी के कुए में आपके हाथ में हीरा आ जाता है आपको अनुभव होता है लेकिन बोल नहीं पाते जब पानी से बाहर आते तब बोलतेरा ऐसे नींद में आपके साधन कुंठित होते है आप होते हो इसलिए आप उठते हो कि कुछ नहीं देखा आनंद से सो रहा था न देखने को भी तुम देख रहे हो वही तुम चेतन हो इतना ही कहना चाहता हूं और कुछ बचता नहीं है लेकिन काफी रह जाता है ओम ओम ओम ओम ओम जब तक तुम न जगोगे तब तक रह जाएगा और जिस घड़ी जिस वचन से तुम जग जाओगे फिर कुछ नहीं बचता है ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम इसी वचनों को यदि तुम बार बार दोहराते जाओ एकांत में संयमी जीवन गुजारते गुजारते ये महासमाधि की उपलब्धि करा सकते हैं महानिर्वाण का अंत में अनुभव करा सकते हैं अब कहने को कुछ बचता नहीं है बस बार बार इसी प्रकार के अपने घर की ओर जाने के लिए जो लोग आदमी जीते हैं वही जीते हैं। बाकी तो सब लोहार की धोकनी है बाकी तो व्यर्थ के श्वास कमा रहे हैं मनुष्य रूपे ही मनुष्य के रूप में मृग बिचर रहे हैं जैसे मृग कोमल कोमल घास खाता है समय बिताता है कब उसे शिकारी झपेट ले ऐसे ही हमको भी कब मौत रूपी शिकारी झपेट ले कोई पता नहीं कोमल कोमल विषयों के सुख में हम जीवन बिता रहे हैं कोमल कोमल संकल्प और विकल्पों के पीछे हम अपना समय नाश कर रहे हैं कहा जा रहा है शाद शायद तुम कहने और सुनने से पार हो जाए उस लिए कहा जा रहा है शायद तुम कहने और सुनने से पार की खबरें सुन लो उसलिए कहा जा रहा है इशारे दिए जा रहे हैं आत्मा नहीं दे सकते हैं प्रभु को हम दे नहीं सकते लेकिन प्रभु की ओर के इशारे ही दे सकते हैं शास्त्र और संत तुमको ईश्वर नहीं दे सकते है और उनकी करुणा और कृपा के बिना तुम्हें ईश्वर मिल भी नहीं सकता अरे ईश्वर के तुमको ईश्वर के द्वार तक पहुंचा सकते हैं तुम्हारे बेवकूफी हटाएंगे ईश्वर तुमको देंगे नहीं ईश्वर तो तुम्हारा अपना आप आगे कैसे कहाँ से देंगे ईश्वर को भौतिक वस्तु थोड़े हैं, जड़ चीज थोड़े है कि उठा के दी जाए और मजे की बात है जो चीज कोई देता है वो छीन भी सकता है ईश्वर कोई देता नहीं इसलिए कोई ईश्वर छीन भी नहीं सकता मैं यदि तुम्हें ईश्वर दे दू ना तो तुम्हें भयभीत रहना पड़ेगा मुझसे कि शायद बाबा जी कभी छीन न ले <laughs> मैं ईश्वर दूंगा नहीं इसलिए मैं ईश्वर तुमसे छीन भी नहीं सकता एक ईश्वर है जो दिया नहीं जाता और छीना नहीं जाता वो सबका अपना आपा है यही मैं कहना चाहता हूँ और कुछ कहने को बचता नहीं फिर भी रह जाता है ओम ओम ओम ओम काफी समय से होता है कि अब कहने को बचता नहीं पूरा हो गया फिर भी सोचता हूँ कि जरा और सुना दो शायद किस्ती किनारे हो जाए नैया पार लग जाए इसलिए फिर फिर से इधर उधर से पहले सा का इधर उधर हवा का सहारा झोंका लेकर जैसे किश्ती वाला किनारे आने को करता है किनारे आता है उतरने वाले उतर जाते हैं, बैठे रहते हैं फिर हवा का झोंका इधर उधर का लगता है फिर किनारे टकराती है किश्ती फिर किनारे किस्ता किश्ती कन टकराती है फिर हम मझधार में ले जाते फिर किनारे ले आते संसार के मलधार में अनुभव करा के फिर किनारे ले आते शायद चाहे तुम अपने घर की ओर चल दो 1942 में एक सैनिक को बुरी तरह चोट लगी थी वो अपना बेज बिल्ला तो खो ही चुका था शत्रुओं के बीच लेकिन अपनी स्मृति भी खो चुका था अपने साथी पहुंच गए उसको उठा लाए इलाज किया जग तो गया लेकिन स्मृति न जगी मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने प्रयास किया नाम पूछा कहां का है बेज नंबर कुछ बता नहीं पाया आखिर उन्होंने कहा कि अपने देश में इसको घुमाया जाए अपने देश का खोदी है देश के हर स्टेशन पर इसको घुमाया जाए स्टेशन का बोर्ड दिखाया जाए शायद ये स्टेशन का बोर्ड देखकर इसे अपनी पुरानी स्मृति वापस लौट आए दो आदमी दिए गए उस सैनिक को पूरा इंग्लैंड घुमाया गया बड़े स्टेशनों पर फास्टो में घुमाया गया फिर लोकलों की भी यात्रा कराई गई छोटी छोटी स्टेशन पर जो ठहरे उन गाड़ियों में भी उसे फिराया गया लेकिन कहीं वो उसकी सुमृति जगी नहीं हर स्टेशन पर दो साथी आते बॉडीवार्ड नीचे उतारते दिखाते स्टेशन से फिर गाड़ी रवाना होती बिठाते पूरा इंग्लैंड घूमा निराश हो गए वो दो साथी असंभव है अब उन्होंने लाइबों से हाथ धोकर निश्चिंतता का अनुभव किया बैठे रहे कोई स्टेशन आया कभी उतरे कभी न उतरे फिर देखा कि शायद ये छोटा स्टेशन है उतर लेते हैं जरा बहुत देर गाड़ी खड़ी रहती है उतरे महाराज वो आदमी भी उतरा नजर पड़ उस पाती पर दो साथी तो चाहे नाश्ते में रहे वो चलने लगा दरवाजे से बाहर हो लिया मोहल्ले गलिया सड़के लांगता लांगता और अपने घर पहुंचा अपना द्वार खटखटाया और चिल्लाया कि ये मेरा घर है ये मेरा घर है ये मेरा कुटुम है ये मेरा देश है मेरा गांव है ऐसे ही ज्ञानवान तुम्हें अलग अलग स्टेशनों से पसार करते हैं बड़े स्टेशन छोटे स्टेशनों से तुम्हें घुमाते हैं शायद तुम अपने घर पहुंच जाओ और चिल्लाओ के अहम ब्रह्मा अस्मी ये मेरा ही घर है ये मेरा ही नाम है आत्मा मेरा ही नाम है ईश्वर मेरा ही नाम है ब्रह्म मेरा ही नाम है ब्रह्म मेरा ही घर है ये मैं ही हूँ शायद तुम कह लो इसलिए तुम्हें घुमाते है वरना उन्हें घूमने और घुमाने का कोई भी कारण बचता नहीं फिर भी बहुत बच जाता है क्योंकि वो स्टेशन तुम्हारा आता नहीं तब तक सब बच जाता है यदि आ गया तो कुछ बचता नहीं मारू घर तो पृथ्वी नो छेड़ो हमारा घर ये दुनिया का छेड़ा हो गया हमारा मकान ये दुनिया का छेड़ा होता है तुम दुनिया के किसी भी छेड़े में जाओ लेकिन भैया अपने घर में आए तब यात्रा की पूर्ण होती होती है जब तक अपने घर में नहीं आए तब तक यात्रा चलती ही रहती है विश्राम स्थान हो सकते हैं इसलिए एको अंकार वही परमात्मा एक है ओमकार उसका स्वाभाविक ध्वनि है सत्य नाम वही सत्य है उस परमात्मा का नाम ही ओम ही सत्य बाकी सब गायब हो जाता है इसलिए ओम बाराखड़ी में नहीं आता है बाराखड़ी के शब्द खो जाते हैं बी सी डी के शब्द खो जाते हैं अभी रशिया ने रिसर्च करके बड़ी हैरानी साबित की है कि आदमी के मन में जो शब्द होते हैं भीतर वही शब्द बाहर दूर आता है तो कंप्यूटर उसकी खबर देता कि भीतर बाहर एक है लेकिन यदि भीतर कुछ शब्द है उसके और बाहर कुछ बोलता है तो कंप्यूटर में दोनों किस्म के आते हैं। एक ओमकार हिंदू संस्कृति का ऐसा शब्द है सनातन धर्म का कि भीतर कुछ भी हो लेकिन ओम बोलेगा तो भीतर और बाहर एक ही देखेगा भीतर ओम का चिंतन करे और बाहर दूसरा बोले तो भी दोनों में ओम ही आ जाता है ओम एक ऐसा है कि जो और शब्दों के जाल से पृथक भासता है तो नानक उसी को बोलते हैं एक ओंकार और अपने उपनिषदों बोलते हैं कि ओम दस्य वाचक प्रणव वो परमात्मा का स्वाभाविक ध्वनि है नाना किसी को बोलते है सत्य नाम एक ओंकार ओंकार जो है वो सत्य है कर्ता पुरुष ऐसी परम परमात्मा पुरुष की सत्ता से सब क्रियाएं होती है सांख्य शास्त्र प्रकृति को कर्ता मानता है प्रकृति को और परमात्मा को नित्य मानता है तो प्रकृति है बदलती बदलती रहती नाश नहीं होता है इसलिए उसको नित्य मानता है एक सांख्यवादी वैशेषिक जैमिनी ऋषि आदि इन सब का अपना अपना मत है लेकिन ये सब मत मती के हैं। वेदांत मती के पार की खबर देता है उपासना तक हृदय की शुद्धि तक तो ये मत अपने-अपने जगह पर उचित हैं, अच्छे हैं। लेकिन उपासना और हृदय की शुद्धि के बाद जिसके लिए शुद्धि की जाती है और जिसके लिए उपासना की जाती है वो तत्व तो क्या है जानना है तो फिर वेदांत में ही आना पड़ता है कुछ सृष्टि के मूल में चार तत्व मानते हैं कोई बोलते हैं सृष्टि परमाणुओं से, से बनी कोई बोलते हैं कि सृष्टि पांच बूतों से बनी कोई बोलते हैं सृष्टि अमुकृत से बनी लेकिन वेदांत बोलता है कि सृष्टि सृष्टि के मूल तत्व यदि खोजना है तो खोजेगा कौन बुद्धि खोजेगी बुद्धि सृष्टि के बनने के बाद आई है कि पहले आई है सृष्टि की बनावट के बाद बुद्धि हुई है कि सृष्टि के पहले बुद्धि थी बोलो तुम बताओ कोई बोलते हैं सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई कहा बैठके बनाये कि पुष्कर में बैठ के बनाए तो पहले पुष्कर बना बाद में सृष्टि बनी तो फिर सृष्टि का अधिकारण कैसे हुआ? तो वेदांत बोलता ये सारे मत मती के हैं गुफा में बैठकर जो परमात्मा का दीदार होगा वो अभी तुम्हारे हृदय गुफा में बैठा है मत सब मती के है उसलिए सृष्टि की उत्पत्ति में तमाम मत हैं तो ये सब मत बुद्धि में बैठ के बनते हैं मत सब मती के होते हैं मती को जो देख रहा है वो परमात्मा है मती बदलती है उसके बदलाहट को जो देख रहा है वो परमात्मा है नानक बोलते वही सत है बाकी सब तुम्हारे मत है सृष्टि कैसे बनी जगत कैसे बना ये कैसे बना पहले तो जगत कैसे बना ये सोचने वाली बुद्धि के प्रकाशक को देख लो फिर पता चलेगा कि जगत जैसा जैसा तुम्हारा मणिर राम संकल्प करता गया ऐसा ऐसा तुमको भासता है कीड़ी का जगत अलग घाटी का अलग देवताओं का अलग दुष्ट का जगत अलग सज्जन का जगत अलग जगत कैसे बना इसके चक्कर में मत पढ़ो स्वप्न का ब्रह्मा जी उसकी करोड़ वर्ष आयु है और स्वप्ने का मच्छर उसकी क्षणभर आयु है बरा बताओ पहले कौन बना ब्रह्मा जी को मच्छर ने बनाया कि मच्छर को ब्रह्मा जी ने बनाया स्वप्ने का राजा स्वप्ने का भिखारी पहले कौन और उनका मूल कारण क्या है भिखारी का कारण राजा है कि राजा का कारण भिखारी है सपने में मुर्गी दिखी और इंडा देखा। इंडा पहले है कि मुर्गी पहले पहले वो चेतन परमात्मा है फिर जो कल्पना करो वो पहले और पीछे जय जय ऐसे सृष्टि के मूल में वो सत्यनाम परमात्मा है तो एक ओहकार सतनाम कर्ता पुरुष उसी की चेतना लेकर प्रकृति में क्रिया होती उसी की चेतना लेकर तुम्हारी मती विचार करती उसी की चेतना लेकर तुम्हारा मन सृष्टि के आयोजन करता है ये लोन बना तो भी मन से बना है खेड़ना भी मन से हुआ इसमें लोन रोपा तो भी मन की जरूरत पड़ी पानी पिलाया तो भी मन की जरूरत पड़ी और बैठे हैं तो भी मन की जरूरत पड़ी तो लोन किसने बनाया भाई मन ने देख कौन रहा है मन हा? काटेगा कौन मन ऐसे पेड़ किसने बोया मन ने लाइट किसने फटकी मन ने लाइट का भी पावर चल रहा है वो भी तो मन से तो सृष्टि क्या मन का भी है मन जो है परमात्मा का विवर्त है तो इसीलिए बोलते सृष्टि परमात्मा ने बनाई जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया ऐसे कोई परमात्मा ने आके सृष्टि नहीं बनाई लेकिन परमात्मा की सत्ता से जैसे लोहे चुंबक की सत्ता से लोहे में हरकत होती है ऐसे परमात्मा की सत्ता से मन में फूरना हुआ हरकत हुई और ये सृष्टि बनी तो मन ही ब्रह्मा जी मानते है वेदांतवादी मन ही तुम्हारा ब्रह्मा है सृष्टि करता है रात को भी सृष्टि करता है दिन को भी करता है दिन को इंद्रियों के द्वारा करता है रात को हिता नाम की नाड़ी के द्वारा करता है शंकराचार्य ने इसी बात को प्रकट करते हुए कहा नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्त मन एवं अविद्या भवबंध हेतु तस्मिन मिलीन सकलम मिलीनम तस्मिन जिगिरने सकलम जिगिरणम भागवत में भी श्लोक आता है कहीं पर अविद्या मन से अलग नहीं है और मन के शांत होने से अविद्या शांत है अमन मन के लीन होने से अविद्या लीने और मन के फूरने से अविद्या चालू है अविद्या मना माया माया कोई स्त्री का नाम नहीं है मह मना धोखा तो नान किसी बात को कह सके मिथ्या है मिथ्या खाना मिथ्या पीना जो मन मिथ्या है तो मन की बनावट भी मिथ्या है शाश्वत नहीं रहेगा लोन भी सदा नहीं रहेगा घूमने वाला भी सदा नहीं रहेगा ये बिल्व सदा नहीं रहेगा और बिल्व के रोशनी में बैठने वाला भी सदा नहीं रहेगा सीधी बात लेकिन परमात्मा जो है सत है एक और सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वहरा मनुष्य को वैर होता है मन में वैर होता है लेकिन मन को जो सत्ता देता है उसमें कोई वैर नहीं मन में भय होता है मन का जो अधिष्ठान है आत्मा उसमें भय नहीं है निर्भय तो तो निर्भय है निर्भय अकाल अमूर्त और तो मूर्तिमंत्र नहीं है मूर्तिमंत्र जो जो है नाशवान है जो जो मूर्तिमंत्र दिखेगा जो जो आकृति दिखेगी फिर चाहे अवतार की हो चाहे अल्लाह की हो चाहे खुदा की हो चाहे रसूल की हो चाहे कृष्ण की हो चाहे करीम की हो जो भी मूर्ति में आ जाएगा वो सदा नहीं रहेगा लेकिन मूर्तियां हो हो के जिसमें चली जाती है वो परमात्मा सदा है राम दशरथ के घर आए उसके पहले भी राम थे आकृति दशरथ के घर पुत्र हुआ उसका नाम राम रख दिया लेकिन वेदों में तो राम मानस जो सब में रम रहा है अमूर्त उस परमात्मा का नाम राम है अकल अमूर्त अजोनी शरीर योनी में आता है जो भी योनी में आता है वो सब मरेगा चाहे जेरज हो चाहे अंडज हो चाहे सूरज हो चाहे उद्भीज हो उदभी जो जमीन को फोड़ कर निकलते हैं उसे उद्भीज कहते हैं पेड़ पौधा आदि अंडज जो अंडा फोड़ के निकलते हैं सूरज जो पसीने से जीव जंतु पैदा होते हैं जेरज माना जो जैसे गर्भ से पैदा होते हैं, योनि में आ गए हैं, लेकिन परमात्मा योनी में नहीं आता अकाल अमूर्त अयोनि स अभंग है उसका कैसे मिलेगा कि गुरु प्रसाद तत्पा महापुरुष जो है गुरु उनका हृदय जब प्रसन्न होता है और हम तत्पर होते हैं आत्मज्ञान को उस परमात्मा को जानने के लिए तो उनके वचन और दृष्टि कृपा दृष्टि से उस परमात्मा का ज्ञान होता है साक्षात्कार होता है गुरु प्रसाद गुरु के प्रसाद से उसकी मुलाकात होती अनुभव होता है जप आद जो आदि में था उसी को जप करो सत युगों से भी जो पहले था सतयुगों से भी जो पहले है भी सत्य सतयुग आए द्वापर त्रेता आए अभी जो अभी भी है युगों से पहले भी था सतयुग में भी था जो अभी है और बाद में भी रहेगा सत्युगात आद सत सत्य है भी सत्य नानक हो से भी सत्य शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा ये मिथ्या है हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले नहीं था और कुछ वर्षों के बाद नहीं रहेगा फिर चाहे 10 वर्ष हो या 10000 हजार वर्ष होकर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नाम सदा थोड़े रहेगा बदल जाएगा लेकिन परमात्मा सदा रहता है पृथ्वी तो रसातल में चली जाती तभी भी वो नहीं जाता वो जो का त्यो महाप्रलय होता है बारह सूर्य तपते हैं तुम्हारे मुलजी जेठा मार्केट और न्यू क्लॉथ मार्केट तो दूसरे सूरज में ही सभा हो जाएगा फिर भी सूरज एक आकाशगंगा में कई सूरज हैं और जब इस सृष्टि को एक सूरज प्रकाश था तो व्यवस्थित चलता जब बारह सूरज प्रकाश है तो डवाडोल हो जाता फिर भी वो परमात्मा डवाडोल नहीं होते तो बोलते हैं मूर्ख मंदा उसी की तू याद कर उसी में तू एक तार जो हो जो डामाडोल हो उससे यारी क्या सड़क पर जाने वालों से दोस्ती क्या मरने वालों से मुलाकात क्या <laughs> मरने वालों से मित्रता कब तक जो अमर है आत्मा उसको तो ज्ञान आद सत जुगात सत है बी सत्य नानक हो सी सतानक सतगुरु भेटिया मेल जन्म जन्म दिल होमी मेल है अहंकार का ये मेरा मिलकत है मेरा धन है हमारा हम हम जो चेतन है उसको तुमने मारा तभी हमारा हमको मारा हमारा पान के विंजाई अपने आप को मार डाला अपनी चेतना को खो बैठा तब हमारा हमारा करता हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा तो ये हमारा तुम्हारा का जंझट छोड़ो जिससे जिस हम पैदा होता है जिससे तू का विचार पैदा होता है उस चेतन आत्मा को जाना तो वो सत्य है है तो वो सर्वत्र लेकिन हृदय में उसका अनुभव होता है उसीलिए कृष्ण बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन अतिष्ठती पानी बंदे को क्या था कर मैंने करा ये मेरा है तेरा है तु तो तुम पिता के एक सूचना से जंतु पैदा हुआ नाली में तेरे जैसे जंतु रोज बहते हैं कितने ही पेशाब के साथ कोई माता का एमसी का खून पी के अपने अहंकार है, तो है उसको छोड़ ओम ओम ओम ओम ओम सोची सोच न जो सोची लखवार चुपा न हो जो लाए रहा उतार हुक्मर चलना नान तुम्हारे तुम्हारा किया हुआ थोड़ा होता है जो उस परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है हृदय तो में, नहीं, तुम्हारे में है। तुम जब करते हो, उसके लिए तड़पते हो तो वो तुम्हें सद प्रणा देकर सत्संग में ले आता है जब तुम अशुभ करते और भोगों के तरफ आते हो तो तुम्हारे अंदर वो शैतान दुष्प्रेरणा देकर तुम्हे भोगों के तरफ ले जाता है इसीलिए तुम पुकार प्रार्थना करते हो उसके लिए प्यार करते हो तो तुम्हें सतमती देता है कोई देवी देवता हाथ पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाएगा कोई शैतान हाथ पकड़ के नरक में नहीं ले जाता तुम्हारी जब सुकृति होती है उसकी पुकार उसको पुकारते हो तो तुम्हे अंतस्प्रेणा करके तुम्हारे से शुक्रु... सत्कृत्य कराके सत्संग में ले जाकर अपना ज्ञान देकर बेपर्दे होकर तुम्हारे से मुलाकात कर लेते है तुम्हारी जब दुष्कृति है और तुम उसको पीठ देते हो तो अज्ञान बढ़कर अहंकार बढ़कर संसार के भोगों में भटकाकर कर जन्म मांग के चक्कर में आती गोड़ा गधा के शरीर में डाल देते उसी की सत्ता से तुम्हारी बुद्धि और मन प्रकृति प्रेरित होती है ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम को मानते हैं लेकिन मान मान्यता सब मन की होती है मन है माया का विलास तो मानने से काम नहीं चलता है शुद्ध बुद्धि से जाना जाता है शुद्ध बुद्धि से जाना जाता है मतलब कोई वैसा नहीं कि शुद्ध बुद्धि के अंदर भगवान आके बैठेगा नहीं शुद्ध बुद्धि भगवान तत्व में डूब जाएगी में मलिनता है तो जगत के चिंतन में जड़ी भाव को प्राप्त हो जाती है और बुद्धि यदि परमात्मा का चिंतन करती तो सूक्ष्म होकर परमात्मा मय हो जाती है जैसे टॉर्च है ना घर के अंधेरे में से बाहर निकलना तो टॉर्च काम आती है अंधेरे पसार करते कोठियों को बाहर निकले जब सूरज के तरफ गए तो टॉर्च का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में तिरोधारित हो जाता है ऐसे ही बुद्धि में परमात्मा का चिंतन करते तो जगत से तो निकाल देती तुमको जब जगत से निकाल के जब परमात्मा के तरफ पहुंचती है तो बुद्धि का प्रकाश उस परमात्मा के प्रकाश में मिल जाता है जैसे जुगुनू का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में इसीलिए कहते तस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठित उसकी प्रज्ञा ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती है भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्म वेताओं की प्रशंसा की गीता में तो अर्जुन चकित हो गया कि वो ज्ञानी कैसे बोलता होगा कैसे खाता होगा कैसे पीता होगा गुरु गोविंद सिंह ने भी जब ज्ञानी की ब्रह्मवेता की प्रशंसा की कि ज्ञानी ब्रह्मवेता जन्म मरण से परे होता है मुक्त होता है वो शुद्ध ब्रह्म होता है सिद्धिया से भी वो अवस्था में होता है उसके एक इस स्कूल तर जाते हैं वो जिस चीज को छूता है वो प्रसाद बन जाती है वो जो बोलता है वो मंत्र हो जाता है वो जिसको देखता है वो पुण्य आत्मा हो जाता है ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी होती है गोविंद सिंह अपने शिष्य सिख को सुना रहे थे तो सिख ने कहा कि गुरु महाराज ऐसी प्रश्न साफ ज्ञानी की कर रहे है बोले वो तो भगवान के साथ बैठने वाला व्यक्ति होता है उसमें और परमात्मा में भेद नहीं है और भेद यदि ढूंढना चाहे तो परमात्मा तो तुम्हारे कर्मों का फल देगा और वो तो बिना कर्मों के भी दे देगा ऐसा परमात्मा ने तो तुमको जीव करके पैद भेजा और वो तुमको शिव बना देगा ऐसा होता है ब्रह्म तो बोले महाराज ऐसा ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी रहता होगा उसको कितने हाथ होंगे उसको पैर कितने होते होंगे <laughs> उसको सिंग होते है क्या कैसा होता है आकाश में उड़ता है गोविंद तो नहीं, नहीं, नहीं वो अपने मनुष्य जैसा ही होता है बोले अच्छा मांगा रोटी कैसे खाता है से मुखें उसकी रोटी अपने जैसी बोले हाँ बस हम और तुम में उसमें और हम में और तुम में कोई भेद नहीं वो बाहर से हमारे तुम्हारे जैसा ही दिखेगा अब बच्चे को बताओ की प्राइम मिनिस्टर होता है उसके ऑर्डर में फौजे भागती है वो प्राइम मिनिस्टर बाईस बाईस चीफ मिनिस्टरों को नचाता है और चीफ मिनिस्टर मिनिस्टरों को न चाहते हैं मिनिस्टर लोग कलेक्टर को न चाहते कलेक्टर जिले को न चाहता है प्राइम मिनिस्टर सब को न चाहता है तो लोग कैसा होता होगा <laughs> कि तुम्हारे जैसे ही दो हाथ मंजुला बहन जैसे ही होती है इंदिरा इंदिरा और मंजुला दोनों एक जैसी लगती है बोले दोनों एक जैसी तो इसको तो कोई नहीं मानता उसको मानते हैं तो उसको नाक कितने है के नाक भी इंदिरा को एक है कान भी दो है आंखें भी दो है तो फिर बोले इतना उसमें सत्ता और इसमें मंजुला में उसमें एक एक ऐसा के हाँ एक है खाली फर्क है सत्ता का हाँ मंजुला जरा और तगड़ी है वो पतली दुबली है फिर भी उसकी ताकत लंबी है ऐसे ज्ञानी भी पतला दुबला दिखे अज्ञानी जरा मोटा भी दिख जाए हो सकता है इसमें भाई फर्क कोई नहीं है लेकिन अंदर की शक्तियों का जैसे प्राइम मिनिस्टर और मंजूला में फर्क है ऐसे ब्रह्म जगत वेता में फर्क होता है तो बोले महाराज इतना खाता पीता हाँ बोले बस जैसे ज्ञानी और ज्ञानी में कोई और फर्क नहीं ओ कारकुन इंदिरा और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा में कोई खास फर्क नहीं है बाहर लेकिन सत्ता में बहुत जमीन आसमान का फर्क है तो बोले महाराज ऐसे ज्ञानी को आपने कहीं देखा है अब गुरु गोविंद सिंह क्या बोले मैं हूँ ऐसा तो बोले नहीं शिष्य का भी ज्ञान खुला नहीं और बोले मैं हूं तो बोले देखो गुरु जी को अभिमान आ गया बोला हमने हाँ देखा तो गुरु जी हमारे को दिखाओ कब दिखेगा बोले तुम सत्संग सुनोगे जरा पुण्य बढ़ेंगे तब तुम्हारे को देखे बोले गुरु जी अभी चलो नहीं दिखाओ ज्ञानी बोले वो तो तुम्हारे पास से गुजर जाए तो भी नहीं दिखे तुम्हारे साथ रह तो भी नहीं दिखे उनको देखने के लिए पुण्य चाहिए उनके लिए देखने के लिए बुद्धि जरा रितम भरा चाहिए सत्संग सुनो जब करे कचुकाल सत्संग तुलसीदास ने कहा जब कछुकाल करे सतसंगा तब हो भेद भरम भव भंगा भेद भरम और भव भंग होते हैं मैंने सुनी है कहानी तुम्हें भी सुना रखी थी कि जर्मन का सम्राट राज्य से उब गया ईश्वर के सिवाय ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जिससे तुम्हें उबान न आए परमात्मा के सिवाय तुम्हारा मन कहीं भी शाश्वत शांति नहीं ले सकता फिर चाहे तुम्हें चश्मशाही जाओ चाहे कश्मीर जाओ चाहे पेरिस जाओ चाहे लंदन जाओ चाहे अफगानिस्तान जाओ ईश्वर के सिवाय चाहे पत्नी के बिस्तर पे जाओ चाहे पति के बिस्तर पे जाओ चाहे अपसरा के बिस्तर पे जाओ निदान ईश्वर के सिवाय तुमने कहीं भी मन लगाया तो उप जाएगा रोना ही पड़ेगा करके देखो मिठाई खा खा के उप जाओगे सोसो के भी उप जाओगे जग जग के भी उप जाओगे हंस हंसकर भी उप जाओगे रो रो के भी उप जाओगे देख देख के भी उप जाओगे आंखें बंद करके भी उप जाओगे समाधि लगा के भी उप जाओगे तो ईश्वर की आरती गाते गाते भी उप जाओगे प्रसाद खाते खाते भी उप जाओगे मारते बांटते भी उप जाओगे ईश्वर के सिवाय ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म परमात्मा के सिवाय कहीं भी तुमने मन लगाया तो अंत में उब ही जाता है फिर उगने की एक घड़ी हो चाहे दस घड़ियां हो चाहे दस हजार घड़िया देखिए उबेगा जरूर शेया। शेया। तो सम्राट गया रिंझाई का गुरु गुरु का अपना नाम नहीं था शिष्य के नाम से वो प्रसिद्ध हुए सच तो गुरुओं का नाम होता नहीं लोग रख देते हैं नाम शरीर का होता है गुरु का नाम नहीं होता है गुरु के शरीर का नाम होता है लेकिन उस गुरु के शरीर का भी नाम नहीं रिंझाई के गुरु बैठे थे टिल्ले पर वो सम्राट उबा संसार से किसी से पूछा क्या करू बोले कोई ब्रह्मवेता बेटा फकीर मिले तो तुम्हारे दिल में छुपा हुआ दिल भर दिखा दे तब तुम शांति को पाओगे नहीं तो बस जैसे मर रहे सब लोग ऐसे मर जाओगे ज्यादा भोग भोगे तो पेड़ पौधे बनोगे थोड़े कम भोगे तो पशु बनोगे और थोड़े कुछ पवित्र हो तो मनुष्य बनोगे और कुछ धर्मात्मा तो देवता बनोगे फिर वहाँ से उभोगे तो और बनोगे ये जारी रहेगा कभी कुत्ते के शरीर से पसार हो गए तो कभी देवी देवता के शरीर से पसार हो गए सूचनाओं से ऐसा हाल होगा ईश्वर को जाने बिना वो सम्राट राज्य छोड़कर चला बाहर आया जो रिंझाई का गुरु बैठा था टिले पर उसको बोला कि आप फकीरों मुझे ऐसा कोई महात्मा बताओ जिसकी कृपा से मेरे को परमात्मा का दर्शन हो रिंझाई के गुरु ने कहा जाओ मक्का जाओ मदीना जाओ खोजो यरूसलम जाओ खोजो खोज खोड़ चालू रखना उगना मत थकना मत मिल जाएगा वो चल दिया राजा घूमता घामता तीर्थों में इधर उधर जप तप व्रत ठक ठोकरे खाते खाते आकर थक गया बारह साल के बाद लौटा अपने राज्य में तो देखता है कि उसी टिल्ले पर वो फकीर टांग पर टांग चढ़ाए बैठा है जाकर कहता हूँ कि महाराज आपने कहा कि जाओ खोजना उबना माँ में खोज खोज के तका भगवान तो मिला नहीं और भगवान का कोई प्यारा फकीर भी मिला नहीं जाकर महाराज को ठप्पा देता हूँ जो महाराज के नजदीक आया जो नजदीक आता है त्यो उसके कुछ चेंज होने लगता है और नजदीक आते आते महाराज की आंखों में झाका तो कुछ रोशनी मिल रही है कुछ शांति मिल रही है बैठा बैठा बैठा बैठा फकीर की दृष्टि थोड़ी पड़ी उसको जो कुछ समझना था जो पाना था अंदर प्रकाश अनुभव हो गया फिर उसने पैर पकड़ के कहा कि गुरुजी जब तुम ही थे तो मेरे को कहा क्योंकि बारह साल जाओ घूमो <laughs> खोजो जब आप ही ब्रह्मवेता थे आप ही ब्रह्म ज्ञानी थे आपकी निरानी नजर से मेरे अंदर का प्रकाश हुआ परमात्मा प्रकट हुआ तो मेरे को इतने धक्के मुक्के खाने जेरूसराम <laughs> पत्थर को चाटने चुनने क्यों भेजा बोले पहले भी तू था और मैं था लेकिन पहले धक्के मुखे खाने से तेरे कसाय बोले पहले भी तो था और मैं था लेकिन पहले धक्के मुखे खाने से तेरे कसाय परिपक्व है ईश्वर की खोज खोज में तेरा हृदय शुद्ध हुआ है शुद्ध हृदय हुआ तभी तेरे को पता चला कि मैं ही था उस समय मैं बोलता मैं ही तो तू मेरे को सूली चला देता पागल <laughs> और वह भी ऐसा है जिन महापुरुषों ने अधिक करुणा की और मूर्खों के आगे घोषणा की अनालक अहम ब्रह्मास्मि अष्टी शिवो हम तो मूर्खों ने बहुमती करके उनको सूली पे चढ़ा दिया क्रॉस पे चढ़ा दिया घर पिलवा दिया इसलिए फिर सियाणे महात्मा होते हैं तो जैसा साधक होता है उतना उतना अपना भेद खोलते जाते ओम ओम ओम जब साधक पूर्ण अधिकारी होता है तो बोलता है ईश्वर को क्या खोजता है एक तालिबे मंजिल किधर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तू दिल की और देख और फिर साधक पर करुणा करके निगाह डाल देते हैं है तो साधक अनुभव होता है वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था आता न था नजर तो नजर का कसूर था ईश्वर कत्ते एक तिनखा भी तुम्हारे से दूर नहीं जा सकता है अकबर और बीरबल बैठे थे गपशप लगा रहे थे अकबर ने कहा के देख मैं आज कैसा लगता हूँ हार पैरा हूँ बढ़िया शानदार है देख लें आज मैं कैसा माल बिख रहा हूँ बता बीरबल मेरे से बढ़कर कौन है बीरबल ने कहा जहाँ पना आपसे बढ़कर तो खुदा भी नहीं हो सकता है और उनके क्या बात करे आप तो खुदा से भी बड़े हैं। है बोले, मेरे से ये कैसे बोले जहाँ पना खुदा अपने राज्य से किसी को निकाल नहीं सकता <laughs> खुदा अपने राज्य से किसी को निकाल नहीं सकता और खुदा किसी से दूर नहीं हो सकता आप लोगों से दूर भी हो सकते हैं और अपने राज्य से भी निकाल सकते हैं जो खुदा काम नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं बीरबल तू ने रूमाल में ढाक के चाबु छोक दिया है <laughs> बोले नहीं नहीं हजूर सच्ची बात है ईश्वर किसी से दूर नहीं हो सकता है कोई दूर करना चाहे न तो भी वो मालिक दूर नहीं हो सकता है ईश्वर की मजबूरी समझो तुम ईश्वर अपने से आपको अलग नहीं कर सकता अपने से आपको दूर नहीं कर सकता मजे की बात है कि तुम्हारी पहलवानी है कि अपने से ईश्वर को दूर रखा कहीं मंदिर में छोड़ कर आए कोई मस्जिद में छोड़ मैं के आ जाऊ चाह की पूजा करूँ कर भैया ओम ओम ओम ओम नानक दे बड़ी साफ बात करते चोट करते हैं। घर विच आनंद रहा भरपूर मनमुख स्वादन पाया सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़ हम मन यदि अपना मूल पिछाने लहर यदि अपना मूल पिछाने तो वो सरोवर है सूर्य की किरण यदि मूल पहचाने तो वो पूरा सूर्य है ऐसे ही मन जो है किरण है चैतन्य की अपने मूल को पहचाने तो वो परम ब्रह्म परमात्मा है मूल को नहीं पहचानते हैं जिसको मानते उसको जानो खोजन हार खोज खा मथा वही हो तेरा यार सच्चा खोजन हार ढूंढन हार नु ढूंढ ले मथा वो ही यार हो तेरा सचा जो सुख को ढूंढ रहा है सुख को खोजने वाले को ठीक से तुम खोज लो सुख का दरिया तुम ही हो जाओगे श्रीनगर जाऊं तो सुख होगा पहलगा तो सुख हो जाए पहलगांव से फिर भागे ओ जाओ सेवन स्प्रे देखो एक खडा है छोटा छोटा झरने साथ फूटते हैं उसमें वो तो नदी में भेड़ा करो तो भी फूटेंगे बर्फीली जगह पे खडा होगा तो उसमें से इधर उधर से चश्मे में कब पानी आएगा सेवन स्प्रे दस कनिस्टर पानी होगा वो देखने के लिए सौ रुपया किराया खर्च के लोग जाते है श्रीनगर से सुख लेने के लिए बर्फीली जगह पे चढ़ने का hmm. हा, हाँ हाँ हाँ वेरी नाइस वेरी गाइड तो बैठो वहां hmm. दो घंटे इन्होंने ओम ओम ओम ओम ये कश्मीर है ये पेरिस है ये फलाना जगह है, लुणावाला के अब बात बढ़िया प्लेस है ये सब प्लेसों की प्रशंसा उन अज्ञानियों ने की है जिनको अंदर में कोई रस नहीं मिला जो अंदर सूखे हैं, उन्होंने बाहर रस खोजने की कोशिश की जो जो बाहर के बढ़िया बढ़िया स्थान हैं, ब्यूटीफुल प्लेस हैं, वो सब अज्ञानियों की नजरों में ज्ञानी की नजर में कोई ब्यूटीफुल नहीं।, नहीं है, ईश्वर से आते कोई ब्यूटीफुल नहीं है सब सड़ने गलने भरने वाले सब थकाने वाले साधन हैं। ओम ओम ओम सुख का मूल विचार है आत्म विचार करने से सुख का मूल आ जाएगा और अविचार से देखो जो चीज विचार करने से न रहे उसकी सत्ता नहीं मानी जाती जो विचार करने पर भी जाए नहीं वो शाश्वत है अब विचार करो कि शाश्वत क्या नश्वर क्या फिल्म में सुख है थोड़ा सा विचार करो तो है तो प्लास्टिक की पट्टियां उन्होंने जो आदाएं की है वो सचमुच नहीं है केवल एक्टिंग की है अब एक्टिंग की है और वो प्लास्टिक की पटियां में आई है तुम्हारे मन में एक वासना होनी चाहिए कि फलानी पिक्चर देखू दूसरा तुम्हारा शरीर में थोड़ी फ्रेशनेस होनी चाहिए तीसरा तुम्हारी आंख ठीक होनी चाहिए तो तुम्हारी कल्पना वहां सुख देगी यदि उस प्लास्टिक की पत्तियों में सुख होता तो सबको होना चाहिए अदाए करने वालों को फिर सिगरेट से सुख लेने की जरूरत नहीं होती उनको फिर दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं होती हु? ऐसे ही और पांचों इंद्रियों के जो सुख है वो तुम्हारी चेतना तुम्हारी वासना अब और मजे की बात है कि जगत का ऐसा कोई सुख नहीं है जिसमें त्रिपुटी की गुलामी न हो और त्रिपुटी की गुलामी में कुछ न कुछ टूटेगा विषय चाहिए इंद्रिया तंदुरुस्त चाहिए और भोक्ता चाहिए या तो विषय खत्म हो जाएगा या इंद्रिया थक जाएगी या भोक्ता उप जाएगा या तो विषय खत्म हो जाएगा या तो इंद्रिया उप जाएगी थक जाएगी या तो भोगता उप जाएगा यहां से लेकर प्रकृति से लेकर इस जगत से लेकर ब्रह्मलोक तक के जो भी विषय भोग हैं, वो त्रिपुटी के मेल के बिना नहीं मिलते और त्रिपुटी सदा एक जैसी नहीं रहते। आज तक जो भी तुमने सुख लिया रहा एक जैसा और जितना जितना त्रिपुटी का सुख लेगा उतना उतना बहिर्मुख होगा उतना उतना, उतना उपराधीन होता है उतना उतना उसकी स्थूलता बढ़ जाती है और जितना जितना आत्म सुख लेता है उतनी उतनी सूक्ष्मता होती है पानी का एक ड्रॉप एक बूंद स्ट्रीम होता है तो तेरह सो ताकत रखता है सूक्ष्म बनता है तो ऐसे ही तुम्हारा चित्र सूक्ष्म बनता है तो महान होता है और जगत का भोग भोगता है तो स्थूल होता है तो फिर मानू मिले मानू पखी मिले न हंज कह कह मानो मंज अचे बो बी मानो तो सब माना कि नानक धनगुरु हो गए लीलाशा महाराज धनगुरु हो गए क्यों चित्त की सूक्ष्मता है और कुछ नहीं तो विचार से चित्त सूक्ष्म होता है और अविचार से चित्त स्थूल हो जाता है जगत का जितना चिंतन करता है उतना आदमी छोटा बन जाता है और विचार जितना करता है तत्व का उतना वो महान हो जाता है एकाग्रता से महानता बढ़ती है अल्प आहार अधिक आहार से स्थूलता बढ़ती है शरीर भी स्थूल होता है मन भी स्थूल हो जाता है और अल्पाहार से प्राणायाम से जप से ध्यान से चित्त सूक्ष्म होता है और अल्पाहार से शरीर सूक्ष्म होता है हम्म, तो कोई इसी को आए कि एकदम एकदम सूक्ष्म हो जाए तो भोजन ही छोड़ देवे हवा पीए <laughs> रोटी छोड़ दे ऐसा नहीं इसकी भी अपनी रिदम होती है अनुकूल वेदनयम सुखम प्रतिकूल वेदनियम दुखम जो तुम्हारे मन को अनुकूल महसूस होता है उसमें सुख मानते हो वस्तु को तो पता नहीं सुख जो तुम्हारे चित्त को प्रतिकूल महसूस होता है उसको दुख मानते हो तो यह है मन का फुरना सुख और दुख तो मन भी शाश्वत वस्तु नहीं है और प्रतिकूलता भी शाश्वत नहीं अनुकूलता भी शाश्वत नहीं लेकिन मन की दुख दुख स्थिति और सुखद स्थिति परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता जिसके आगे से आकर चली जाती है वो तुम्हारा साक्षी चेतन जो कहते कितनी अनुकूलता आई और गई तुम वही के वही कितनी प्रतिकूलता आई और गई तुम वही के वही कितना शरीर का मोटापन आया गया तुम वही के वही शरीर का नाटापन आया आया और गया तुम भे भाई ऐसे कितने शरीर आए और गए हजारों बार मौत लेकिन तुम्हारी नहीं तुम्हारी यदि मौत होती तो तुम अभी नहीं होते तो ये सब आने जाने वाली चीजें हैं इतना तो फिल्म वाले भी वो गाते हैं फिर भी हम लोग नहीं समझते आनी जानी दुनिया फानी बाकी है अल्लाह का नाम <laughs> इतना तो वो भी गा लेते मानते हैं जानते नहीं है मानने से काम नहीं चलता है भगवान को माना सुख को माना उनको माना माना माना तो मानना मन का होता है मन है प्रकृति का हिस्सा मनन अधिक हो जाए तो फिर श्रवण हो जाए तो मनन होगा मनन होगा तो नित्यासन होगा नितसन होगा तो फिर जानने की फिर की आ जाएगी फिर जानना था सोई जाना काम क्या बाकी रहा लग गया पूरा निशाना काम क्या बाकी रहा देह की प्रारत ऐसी मिलता है सबको सब कुछ ना नाहक जग को जाना काम क्या बाकी रहा फेंक दो हथियार पुखता काम क्या बाकी रहा लाख चौरासी के चक्कर से थका खोली कमर अब रहा आराम पाना काम क्या बाकी रहा ज्ञानियों का ऐसा जीवन बताया <laughs> ये तो वाचो न वर्तन दे मनसा स जहा बाणी नहीं जा सकती बाणी असत है मिथ्या है पुरने से पैदा होती है वाणी तुम्हारे विचारों से पैदा होती है तुम पैदा करते हो तुम्हारे में यदि अहंकार है द्वेष है उद्वेग है तो अमुक प्रकार की बाणी बोलोगे क्या हमें और हा बड़े ले तकड़े तुम्हारे में यदि प्रेम है तो अमुक प्रकार की बाणी बोलोगे को सुने और गदगद हो जाए तुम्हारे अंदर में यदि ज्ञान है और उदारता है तो ऐसी वाणी बोलोगे की सबको हिम्मत और साहस आ जाए तो वाणी बोली नहीं तब भी नहीं थी और बोलने के बाद भी नहीं रहती तो मध्यकालीन है सदा नहीं रहती वाणी चाहे फिर किसी की भी हो तो वाणी भी सत्य नहीं उपनिषद कहती है तो वाचो न वर्तनते जहा वाणी नहीं जा सकती अप्राप्य सा मनसा वो तो मन से अप्राप्य है मन असत है तो असत मन से जो तुमने माना है वो तुमको मान्यता का सुख मिलेगा कि क्या आतलू पुण्य करिशाम करिश् करिश्टे ए रीते तुमने सुख भी मर से स्वर्ग भी मर से हिंदू का स्वर्ग मिलेगा मुसलमान स्वर्ग में नहीं जाएगा मुसलमान के लिए बिस्तर क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है हिंदू को नरक मिलेगा मुसलमान को दो अच्छा तो हिंदू के स्वर्ग में क्या है कि अपसराए हैं बिन्हे को अमृत है घुरे हैं मुसलमान के विश्व में क्या है हूरे हैं हुर मनोवैश्या अनेक पति हो जाए फिर भी उसको कुछ नहीं कोई शर्म लाज नहीं उसको हूर बोलते श्री राम।, राम तो स्वर्ग सत्य नहीं है क्योंकि सत्य सर्वत्र है स्वर्ग वहां है तो यहां नहीं और यहां है तो वहां नहीं स्वर्ग जब सत्य नहीं तो स्वर्ग में जाने वाला सत्युख कैसे ले सकता है इसलिए स्वर्ग में जाने के बाद भी लोग पछताते और गिरते हैं जन्म लेते हैं। नरक भी सत्य नहीं पाप भोग बाहर निकले एक परमात्मा है कि जिसको एक बार मिलो तो फिर बिछड़ना नहीं होता है एक वही आदि में सत्य है कैसे शरीर करके तो खुदा भी नहीं है लेकिन तो तत्व करके तो देखो कि ये खुदा, खुदा है कि नहीं इसको देखने वाला भी जो है चेतन आत्मा खुदा भी जिसकी कृपा से खुदात्व को उपलब्ध हुआ वो चेतन आत्मा तो अभी भी है वो सत्य तो अभी भी है ये ईश्वर है कि नहीं इसको देखने वाला ईश्वर आए उसके पहले भी वो था ईश्वर चले गए उसको देखने वाला उस समय ईश्वर आये उस समय भी था ईश्वर नहीं आए उस समय भी था ईश्वर चले गए उसके बाद भी है तो जो पहले था ईश्वर के समय है और ईश्वर ने अपनी लीला समेत ली तभी भी जो है वो है सत। राम के पहले भी वो परमात्मा था कृष्ण के पहले भी था ईसा मूसा के पहले भी था जीसस के पहले भी था अभी भी वो है और राम कृष्ण जैसे कई अवतार आए और चले गए फिर भी वो रहे उसका नाम है सत। कागभूषण ने कहा वशिष्ठ को वशिष्ठ महाराज मैंने कई परल देखे और कई सृष्टि देखी आठ बार तो मैंने ऐसे कृष्ण श्री कृष्ण को अवतार लेते हुए देखा और रोहिणी के गर्भ से बलराम को जन्मते हुए हमने देखा रामचंद्र भगवान बारह वक्त आ गए वेदव्यास व्यासि भगवान कई बार आए और अभी महाभारत लिखेंगे लिखा तो ये आ, आकर जो चले जाते वो सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता से जैसे पानी सत्य है बुद्ध बुधे हो हो के लीन हो जाते हैं सोना सत्य है घरेणा हो हो के लीन हो जाते हैं ऐसे ही सोना को निकाल दो तो घरेणा नहीं रहेगा लेकिन घरेणा को निकाल दो तो भी सोना रहता है तो जगत एक घरेणा है जगत एक लहर है अवतार भी एक बड़ी बड़ी लहरें हैं। अवतार आए और चले जाए फिर भी जो नहीं जाता उसका नाम है सब वो परमात्मा है आकाश में तुम कितने ही मत बना लो फिर भी आकाश बढ़ता नहीं कितने ही घड़े बना लो आकाश बड़ा नहीं होता कितने ही गड़े तोड़ डालो तो भी आकाश छोटा नहीं होता ऐसे कई अवतार आ जाए तो भी वो परमात्मा बड़ा नहीं होता और कई मनुष्य चले जाए तो भी वो छोटा नहीं होता इसलिए ऋषि कहता है ओम पूर्ण मद पूर्णम इदम पूर्णात पूर्ण दचते पूर्ण स्व्य पूर्णमादाय पूर्ण वो पूर्ण तो परमात्मा है उसका संघ कौन करेगा <coughs> उपनिषद कहती है तैत्तरी उपनिषद का दूसरा अध्याय उपनिषद का ज्ञान बहुत पुण्य होता है बहुत भक्ति होती है कहीं अकल काम देती है अंदर पुण्य काम देते है, तब उपनिषद का ज्ञान सुनने की रुचि होती है अभाग आदमी को तो यह सुनने को भी नहीं मिलता ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिले तो समझ लेना की भगवान की गहरी कृपा है आखिरी कृपा है उपनिषद कहती है स्नातम तेन सर्व तीर्थम उन्हें सभी तीर्थन में स्नान करे खड़े जिसने आत्मज्ञान के तीर्थ में स्नान किया न उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया स्नातम तेन तीर्थम उसके द्वारा सारे तीर्थों में का स्नान हो गया दाहम तेन सर्व दानम उसके द्वारा सब दान हो गया कृतम तेन सर्व यज्ञ उसके द्वारा सब यज्ञ हो गए ये न क्षण ब्रह्म विचारे स्थिर एक क्षण के लिए ब्रह्मज्ञान का जिसने सत्संग सुनकर मन को शांत किया उसमें उसने कर्म कर लिए तो आत्मा सुख सत्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक सुख के लिए मन कहीं का कहीं बटकेगा ये भी मन की मान्यता है कि कश्मीर में सुख है पेरिस में सुख है दुबई में सुख है अहमदाबाद में सुख है सुख तो यार तेरे उस परमात्मा में है तेरा मन अंतर्मुख है तू अंदर से खुश है तो चने चब तो भी मजा आएगा और अंदर से तुम रंज है तो खीर खीरपूरी भी तुम्हारे लिए विश हो जाती श्री राम तो जितना जितना सत्संग करते हैं सत्संग का अर्थ है सत्य के समीप जाते हैं तो सत्य के समीप जाता कौन है असत्य जाता है नहीं सत्य जाता है नहीं तो सत्य के समीप कौन जाता है सत्संग कौन करता है कि हम करते हैं तुम कौन हो कि हम साधक साधक कौन जीव जीव है कि तुम हो, कि जीव है जीव सच्चा है कि मिथ्या है बोले तो मिथ्या है तो मिथ्या सत्य का संग कैसे करेगा साधक सत्य है क्या कि नहीं? दो साल पहले तो असाधक थे अभी साधक बने और जैसा इधर उधर हो गया और गुरु को पीठ दिया तो फिर असाधक थे तो असाधक ही हो जाएंगे साधक तो तब तक है जब गुरु के करीब है गुरु को पीठ दे दिया भीतर से तो फिर साधक क्या करे तो साधक सत्य नहीं है। जैसे मनुष्य सत्य नहीं ऐसे साधक बना भी तुम्हारा सत्य नहीं तो सत्य ने असत्य है तो मिथ्या है तो मिथ्या सत्य का संग नहीं करेगा तो जरा ढूंढ लोके सत्य का संग कौन करता है और जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिला तब तक मिथ्या संग होगा और मिथ्या संग में वियोग होगा ही मिथ्या संग होगा तो वियोग होगा सत्संग एक बार हो जाए तो फिर वियोग नहीं होता है सत्संग सुनना एक बात है सत्संग करना दूसरी बात सत्य स्वरूप परमात्मा में जो स्थित है उन महापुरुषों के वचन सुनना उसको बोलते हैं सत्संग सुनना फिर सुनकर विचार किया और विचार करके उसमें स्थिर हो गए तो समझो साक्षात्कार हो गया तो समझो तुमने सत्संग किया और साक्षात्कार जब तक नहीं हुआ तब तक तुमने सत्संग सुना है तो सत्संग कौन करता है सत्सत जो नहीं होते फिर भी शास्त्र कहते हैं कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताएगा खिला पिला के देह बढ़ाए वो भी अग्नि में जलाएगा तो तुम्हारा कोई नहीं होता वहाँ सत्संग तुम्हारी सहायता करता है सत्संग सत्य का संग करो और सत्य का संग असत्य तो कर नहीं सकता सत्य सत्य दो नहीं होते फिर भी शास्त्र संत क्य सत्संग करो तो हम असत्य रूप संसार में असत्य रूप मन में असत्य रूपी अंतकरण की कल्पनाओं में जी रहे हैं जैसे कोई भंडे में जीता हो कोई कमरों में दस पांच कमरों में कोई चैनल में बसता हो उसके हाथ में टॉर्च हो तो चैनल से बाहर निकलने के लिए उस गुफा से बाहर निकलने के लिए उन गहरे अंधेरे कमरों में से बाहर निकलने के लिए टॉर्च बड़ा काम देती है और टॉर्च को कहा जाता है की सूर्य का संक्रो को कहा जाता है कि सूर्य के पास चलो सूर्य के पास चलने में तब तक वो समर्थ है जब तक सूर्य को उसने देखा नहीं अंधकार में है तो वो जरा सी टॉर्च काम देती है रोशनी दिखाती है और रास्ता तय कर लेती है जब आकर सूर्य के सामने खड़ी हो जाती है तो उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में खो जाता है उसका अपना स्वतंत्र प्रकाश देखने भर को होता है ऐसे ज्ञान का सुबह होता है तो तुम्हारी मन की कल्पना ये सब बुठी हो जाती है फिर दुख की कल्पना भी बिठी तो सुख की भी बुठी कथा की कल्पना भी बुठी तो यज्ञ की कल्पना भी बुठी नरक भोगने की कल्पना भी बुठी तो स्वर्ग में जाने की कल्पना भी बुठी ये सब कल्पित धुन मचाते ऐसा तुमको पता चल जायेगा ज्ञान का अर्थ है सत्संग का अर्थ है की सत्य स्वरूप परमात्मा में तुम्हारी कल्पना सब मुठी हो जाए जैसे आज्ञा के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में आज्ञा का प्रकाश तिरोधारित हो जाता है जितने आज्ञा है, हैं जितने खुरखबीते हैं दुनिया में उससे भी बढ़कर एक मनुष्य की कल्पना हो सकती है जैसे खुरखबितों की कल्पना खुरखबित आज्ञों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में तिरोधारित हो जाता है ऐसे तुम्हारे अंतकर्ण की जो कल्पना है आत्मज्ञान में रोधाहत हो जाती है तो पहले नंबर का सत्संग है कि सत्य स्वरूप परमात्मा में तुम्हारी वृत्ति खो गई स्थिर हो गए तो रिकम्बरा प्रज्ञा होती है दूसरा धारणा ध्यान करो कुंडलनी जगाओ डे नीचे आसन हो ले उठे बेवागन लागी जाए। ऐसा से भी बढ़कर राज ऋषि ने किया इतना तप किया इतना ध्यान किया अब बोलता के हमारे गुरु से मैं आगे हूँ क्योंकि सत्संग नहीं है केवल धारणा ध्यान है केवल भजन कीर्तन है केवल राग रगिनी है तो जीवन में छिछलापन आ जाता है छिछरापन जिसके जीवन में सत्संग नहीं है और सत्संग के लिए अंतःकरण शुद्ध पवित्र काम क्रोध लोभ मोह के आवेश जिसको नहीं है ऐसे आदमी को जब सत्संग मिलता है तो जीवन में उसको बहुत कुछ लाभ होता है खैर सत्संग तो कैसे भी आदमी को मिले पहले की अपेक्षा तो वो ठीक हो जाता है सत्संग करने वाला आदमी सदगुरु का शिष्य 50 गलतियां करेगा लेकिन वो सदगुरु का शिष्य नहीं होता तो 5000 हजार गलतियां करता श्री राम सत्संगी आदमी से भी गलती होता है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जब कुसंगी होता तो, तो हजार गलतियां करता सत्संगी है तो 100 कर रहा है और जब सत्संगी माना सत्संग सुनता है अब सत्य में स्थित नहीं हुआ सत्य में जब स्थित हो जाए तो फिर उससे गलतियां नहीं होती ब्रह्म ज्ञानी ते बुरा न भया तीन चीजें होती है एक होता है सत्य दूसरा होता है मिथ्या और तीसरा होता है असत असत उसको बोलते जो कभी नहीं था एक आदमी ने वैद को खूब तंग किया पैसा तो देवे नहीं और बोले पेट में दर्द है ऐसा है वैसा है उसको मानसिक कल्पना थी वैद घबराया कंटाल गया बोले तेरा दर्द दूर नहीं होगा जहां पसारी के दुकान पर वो ससे के सींग लेके घोट के पैर पेट को चौपड़ेगा तो ठीक हो जाएगा ससे के सिंग बोले नहीं मिले तो बोले मनुष्य के सिंग ले लेना जा जल्दी करो मनुष्य के सिंग लेके घोट लेना और फिर दुन पे नाभी पे ऐसे लेप करने ठीक हो जाएगा गया पसारी के पास के ससे के सिंग लाओ उसने पसारी ने ऐसा नहीं कहा कि माल खत्म हो गया बाद में आएंगे अथवा कहीं पर मिलेंगे ऐसा भी नहीं कहा पहले थे अभी नहीं ऐसा भी नहीं कहा अभी है ऐसा भी नहीं कहा बाद में होंगे ऐसा भी नहीं कहा क्योंकि सस्य के सिंह या मनुष्य के सिंह न पहले थे न अभी हैं न बाद में संभावना है श्री राम मनुष्य के सिंह होते ही नहीं पहले अभी और बाद में तो जो तीनों काल में न हो उसको बोलते असत जो सतयुग में द्वापर में त्रेता में कभी भी न हो न हुआ हो न होने वाला हो न होगा न है उसको बोलते असत सस्य के सिंह मनुष्य के सिंह सांप के हाथ ये सब होते नहीं है इसलिए तीनों काल में असत है सत वो है जो तीनों काल में रहे पहले भी था अभी भी है और बाद में भी रहे उसको बोलते हैं सत। तो तुम्हारा शरीर असत है कि सत है यदि असत होता तो अभी दिखता नहीं और यदि सत होता तो सदा रहता श्री राम तो शरीर क्या है मिथ्या सपना तुमने नहीं देखा तुम जाग रहे हो तो सपना नहीं जब सपने में चले गए तो सपने की दुनिया दिखती है उस समय दुकान मकान बीबी -बी, बच्चे सब ज्यो कहती दिखते सपना स्वप्न बधु आम हाचे हाचु लागे रूपियाली मड़े त्यों तैर न मड़े अपन ने बग बे पग हो के पांच पग वा न थी जाइए अन थव है तो चार पगना थवाए अथवा छ पगना थवाये फोर व्हीलर सिक्स व्हीलर एट व्हीलर था थ्री व्हीलर क्या थवाए नहीं तो स्वप्न जब तक दृष्टा स्वप्न के जगत में नहीं गया आपकी जो आत्मा की चेतना हिता नाम की नाड़ी में नहीं गई तब तक स्वप्न नहीं था और आपकी नाड़ी वो वृत्ति यदि सोने में नींद में आ गई तो स्वप्न गायब तो पहले स्वप्न नहीं था बाद में स्वप्न नहीं दिखता जागने के पहले सोने के पहले स्वप्न नहीं था और जागने पर स्वप्न नहीं बचता तो सपने को क्या बोलोगे असत बोलोगे सत्य बोलोगे क्या बोलोगे मिथ्या मिथ्या है लेकिन चालू समय में सत्य लगता है तो स्वप्न पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा उस मिथ्या ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई होने के पहले परमात्मा था सृष्टि पहले नहीं थी और जब परलय होगा तो बाद में नहीं रहेगी इसलिए सृष्टि क्या है मिथ्या है शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा तो क्या है मिथ्या दुश्मन पहले नहीं था जन्मने के पहले दुश्मन नहीं था मरने के बाद दुश्मन दुश्मन नहीं बचता मित्र मित्र नहीं बचता तो ये दुश्मन और मित्र क्या हुए मिथ्या मकान दुकान क्या मिथ्या सुख दुख क्या मिथ्या मिलना बिछड़ना क्या मिथ्या जब मिथ्याई है तो मिथ्या को मिथ्या से गुजरने दो सत्य मान के दुखी क्यों होते हो श्री राम अच्छा तो तुमको नींद नहीं आई थी उसके पहले भी स्वप्न का दृष्टा था नींद में स्वप्न देखा तब भी तुम थे स्वप्न टूट गया तभी भी तुम्हारा चेतना है शरीर नहीं, नहीं पैदा हुआ था उसके पहले भी तुम कहीं थे शरीर है तब भी तुम कहीं हो और शरीर छूट जाएगा बाद में भी तुम रहते हो के तो तुम कौन हो इसको खोजना इसका नाम है सत्संग जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता भगवान तो क्या भगवान का दर्शन तो क्या भगवान का तुम संतान बन जाओ यदु कुल के जो बच्चे थे यदुवंश जो था वो भगवान कृष्ण का विस्तार था भगवान कृष्ण के रोज दर्शन करते थे फिर भी उन्होंने ऋषियों के मस्करे की दारू पिया और फिर तालाब में स्नान करते करते आपस में लड़ मरे और पूरे कुल का नाश कर दिया लो राम का तो दर्शन करने के बाद भी युद्ध करने वाले तो युद्ध करते ही थे तो राम बोलते मम दर्शन फल परम अनुपा राम का जो माम है राम का जो मम है मैं तुम्हारा जो मैं है तुम्हारा जो मैं है उसको तुम नहीं जानते तुम्हारे जो हम को, जहाँ से हम उठता है उसको नहीं जानते हो उसी बोलते हो हमारा हमको मारा हमको मारते हो तब हमारा होता है तुम्हारा हमारा हमको मारा अपने हमको नहीं देखा अपने हम स्वरूप जो चेतन है सो हम हम सो जो हम है उसको आप नहीं जानते तभी बोलते हैं, हमारा हम मारा अपने को मार के जो तुमने पाया तो क्या उसकी कीमत क्या नाम था, था? इटलाटा एक लड़की थी वो दौड़ने में पहला नंबर आते थे उसने घोषणा करी दौड़ने में जो मेरे से आगे निकले उसके साथ मैं शादी करूंगा इटलाटा उसका नाम अच्छे अच्छे लोग पीछे पड़ जाते थे दौड़ने में उस हार जाते थे एक युवक ने आराधना की उसके इष्ट की जुपिटर जुपिटर कौन होता है उसने सपने में कहा जुपिटर ने क्या ऐसा ऐसा करना जीवन ने शर्त लगा दी एटलाटा दोनों दौड़े तो क्षण भर में तो कहीं पहुंच गई बहुत दूर निकल गए, देखा कि सोने की कुछ अशरफियां पड़ी उसने उठा ली तब तक वो लड़का पहुंच गया फिर उसने जरा सा दौड़ लगाई तो आगे निकल गई देखा तो कि दूसरी अशरफियां पड़ी और उठाई अशरफियां लेकर सोना लेकर सोने के टुकड़े पहली बार उठाई दूसरी बार उठाई तो बोझा थोड़ा बढ़ गया दौड़ने की गति थोड़ी मंद हो गई तब तक वो लड़का पहुंचा फिर भी दौड़ी तो लड़के से थोड़ा आगे निकल गये मैं तो आगे निकल जाऊंगी मेरा क्या है वो तीसरे कुछ देखे सोने के टुकड़े वो उठाए अब तो बोझा बढ़ गया इतने में ज़ोर मार के पहुंच गया टच कर लिया अब क्या हुआ कि शादी क्या तो जो अशर्फिया थी वो भी आई और उसके पास जो मिलकत था वो भी आ गई ओ ओ, ओ, ओ। क्यों उस लड़की ने अपने को खोकर पाया तो आप सहित हो गई पढ़ाई आप सहित पढ़ाई हो गई ऐसी तुम्हारी बुद्धि तुम हमारा हमको मारा और सब कुछ पाया इसलिए वो तो किसी लड़के की हम तो मौत के हो जाते हैं श्री राम इसलिए गीताकार कहते हैं यश्य ज्ञानमय तपो हो। तब कौन सा के ज्ञान संयुक्त तप तो होना चाहिए सब तपों में बढ़िया तप है एकाग्रता लेकिन एकाग्रता के तप से भी बढ़कर तप है ज्ञान का तप ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं ब्रह्म ज्ञान तो बढ़िया है लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसका दर्शन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है अविचार जो है अज्ञान जो है बड़ा मृत्यु है और अज्ञान ने ही लोगों को मार डाला है विचारवान को खेद नहीं होता विचार का जन्म नहीं होता विचार के शत्रु नहीं बचते लोग भले शत्रु बना ले उनको लेकिन वो किसी के शत्रु नहीं होते विचारवान जो है काल की फांसी में नहीं होता